कहानियों की फुलवारी इस श्रृंखला में अब सुनो कहानी शेर और बंबू एक शेर था उसे भूख लगी भूख लगी है भूख लगी है वो जंगल में बड़ी देर तक शिकार खोजता रहा उसे शिकार नहीं मिला तब वो एक गाउं में घुश गया रात का समय था वो एक घर के पास पहुंचा खिड़की से घर के अंदर देखा वहां दीपक टिमटिमा रहा था तभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी वो जोर जोर से रोता हुआ आओ आओ चिल्ला रहा था शेर ने इधर उधर देखा <स्थाँगा> वो घर में घुसने ही वाला था कि मां बच्चे से बोल पड़ी मुन्ना राजा बेटा चुप हो जा अच्छे बच्चे रोते नहीं हां ना बात नहीं सुनेगा मां की देख चुप हो जा चुप वो देख वो लोमड़ी आ रही है लोमड़ी का मुंह बहुत फैला हुआ है वो बहुत डरावनी है हूं चुप हो जा फिर भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया मां ने फिर कहा हूं मुन्ना राजा बेटा देख वो देख भालू आ रहा है चुप हो जा चल जल्दी से चुप हो जा वो खिड़की के पास ही खड़ा है हां <laughs> मां की धमकियों का बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ा वो रोता ही रहा ये बातें सुनकर शेर सोचने लगा <laughs> बड़ा अजीब बच्चा है ये ना तो लोमड़ी से डरता है और ना ही भालू से वो कब वो लग गई है वो संभलकर खड़ा हुआ बच्चा अब भी चिल्ला रहा था ओहो मुन्ना चुप हो जा ए भगवान क्या करूं भाई तो ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा मुन्ना मेरा राजा बेटा चुप हो जा देख पु देख शेर आ रहा है वो खिड़की के नीचे खड़ा है हां बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ शेर सोचने लगा हुँ, हुँ, हुँ, अरे ये कैसा बच्चा है ये मूस से भी नहीं डरता लेकिन इसकी मां कैसे जान गई कि मैं यहां खड़ा हूं वो संभल गया और खिड़की से झांक कर देखने लगा बच्चा अब भी रो रहा था तभी मां बोल पड़ी अरे अरे खामूश बंबू आ रहा है बच्चा एकदम चुप हो गया कमरे में सन्नाटा जा गया कि शेर सूचने लगा यह यह बंबू कौन है लगता है यह मुझसे भी बड़ा और परफ म बम्बू अब शेर घबरा गया इसी बीच अंधेरे में हुआ यह था कि एक चोर घर में घुसा था इस घर में कोई ना कोई पालतू पशु जरूर होगा अरे लगता है सामने गाय है <laughs> अंधेरे में शेर को गाय समझकर उसकी पीठ पर वो कूदा बम्बू बम्बू लेकिन जब शेर को पहचाना तो चोर के होश उड़ गए अरे मेरे मर गए अरे तेरे तो क्या है बम्बू अरे तो क्या रहे मैं क्या करूं दोनों की हालत बड़ी अजीब थी शेर बंबू के डर से भागा जा रहा था चोर शेर के डर से उसकी पीठ से चिपका था अरे अरे मर गया चल चल अरे मैं तो इसकी पीठ पर हूं मेरे ऊपर बंबू है <ज़ीण> <ज़ीण> मेरे ऊपर बंबू है अरे मैं तो इसकी पीठ पर हूं मेरे ऊपर बंबू है मेरे ऊपर बंबू है रात भर शेर भागता रहा करूं उनको बचाओ अरे अरे तो मुझे खा जाएगा अरे मेरे ऊपर बंबू है शेर जी मेरे ऊपर बंबू है बताया तुम कहते शे, हो शेर निकला भाई अरे मेरे को ये मेरे ऊपर बंबू है सवेरा होने वाला था रास्ते में एक पेड़ मिला उसकी एक डाल नीचे झुकी थी चोर ने वही दाल पकड़ ली ये दाल मैंने पकड़ ले लिया लेट गया मेरी जान छूट गई वो झट ऊपर चढ़ गया और छिपकर बैठ गया शेर भी भागकर जंगल में जा छिपा बम्बू गया बम्बू गया मैं बच गया मैं बच गया, बंबच गया। दोनों ने चैन की सांस ली प्यारे बच्चों अभी आप सुन रहे थे मनोरंजक कहानियों की यह श्रृंखला कहानियों की फुलवारी इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आपने सुनी कहानियां बुद्धिमान बिल्लू फ्यूली शीशे में शेर भला कौन टप टपैया की करामत और शेर और बंबू विषय संयोजन प्रतिभा दास गुप्ता निर्माण संयोजन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता धर्मेंद्र रसज्ञ बाबला कोचर नेहा प्रवीन शर्मा कीमती आनंद तिलकराम उदयराम सतीश कक्कड़ गौरी गीता वर्मा और दिनेश वर्मा संगीतकार हरभजन सिंह भिनंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और उषा रानी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन यह श्रृंखला राश्ची शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित और प्रस्तुत की गई।